श्लोक हो गया था हो गया था पूरा नहीं हुआ था सातवा छोड़ा था अष्टम नहीं हुआ था अच्छा अष्टम अच्छा। में है न्यूतम कुरुकर्मोत्म निकर्म तुम करो क्योंकि अकर्मण कर्म ज्यादान नहीं करने के अभी कर्म करना प्रसिद्ध ते प्रशस्त नियतम न यो अकर्मत कर्मणि अधिकता कर्मे अ तत नियतम कर्म जिस कर्म में अधिकारी है कर्मणि अधिकृत फला है जो अश्रुतम फल के लिए कर्म नहीं कहा गया वो तो नियत कर्म है फल के लिए नहीं कहा गया ऐसे फल नहीं ये बात नहीं श्रुति में नहीं कहा गया अम्क फल है कर्म में विधान किया गया या वो जीवन अग्निहोत्रण जो लिया था या वो नित्य कर्म फल के नहीं क्या गया मीमांसा के कहते ऐसे नित्य कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होगा करने पर कोई फल नहीं अनुष्ठाने प्रत्यवाजनक सती अनुष्ठाने फल विशेष शून्यत्म नित्य कर्म का लक्षण कहते किंतु वेदांत में निश्चय किया गया नित्य कर्म का भी फल स्वर्ग आदि है अनुष्ठान करने तो कोई फल नहीं ये बात नहीं और नित्यकर्म के नहीं करने पर पाप है कि सो कहते हैं इसका भी इससे विचार आ गया नित्य कर्म के अनुष्ठान मात्र से पाप नहीं होता है नित्य कर्म के अनुष्ठान पापित्व तो का लक्षण ज्ञात हो है जो अंत कोण शुद्ध पापी है वो नित्य कर्म नहीं करना शास्त्र में श्रद्धा होगी ये पापित्व तो का लक्षण है मनुष्य माया अक्रवन विम कर्म निित सामचरण प्रसजन विषय अकुर्विमित प्रसोजन से नगपतनमें विधक कर्म नहीं करता निषिधकर्म तो करता है प्रसोजन से इंद्रिया इंद्रिया में प्रसल्त होता है नर पतनम क्षति ये कहा गया है तो अक्रबन वि कर्म जो कहा है अक्रबन ये लक्षण है तो क्या लक्षण है कर्म नहीं करता है ये नर पतन जाने का लक्षण है जब इन विम नहीं करेगा निश्चित कर्म करेगा विशेष वन करेगा तो नर पतनमर को प्राप्त करेगा तो कर्म अनुष्ठान मात्र से अभाव से भाव की प्राप्ति नहीं है ये पहले आ अभी अभी दो तो दिन आठ दिन पहले अभाव से भाव की प्राप्ति नहीं है किंतु किन्तु विहित कर्म नहीं करते हुए जो निश्ध कर्म करता है वो पाप को प्राप्त करता है और विहित कर्म नहीं करना ये लक्षण है पाप का क्योंकि नहीं करेगा तो विषय चिंतन करेगा पाप को प्राप्त करेगा इसे नित्य कर्म करना है फलाये न सु में नहीं करेगा उस काम का फल है वो नित्य कर्म है तत्कुरु तम हे अर्जुन उसको तो करना चाहिए टीका में नित्य कर्म को अर्तव्य जो नित्य अंदकर्म के लिए उपदिष्टम कर्माषा वैशिष्ट उपदिष्ट अनू तदनम उत्तम हेतु भगवत स्फुट जो कर्म करने के लिए कर्म तो कुर इतस्तः कर्तव्य कर्मी एक यत ये तरं। जाय था यत कर्म ज्या अधिकतर जय का तो अधिकतर फल तो फल से अधिक है कर्म करना कर्म नहीं करने की अपेक्षा ही कहा था किससे अकर्मण अकर्मण का था अकर्मण अकर्णा अनुष्ठान अनुष्ठान की कर्म करना अधिकतर फल इसलिए नित्य कर्म करो ऐसा भगवान कहते हैं अकरणा अनारंभा टीका नहीं दिया तयतम तय कर्तव्य श्लोक में है सर्वे यात्रा भी सत्य न प्रसिद्ध अकर्मण कर्म नहीं करेंगे तो सर्वे स्थिति भी नहीं होगी तो श्लोक की व्याख्या टीका में तयतम कौन है जो कर्म कहा गया है भाषण आया फलाया चुतम तयतम कस्य तस् अधिकृत से जिस कर्म में जो अधिकारी कर्म फल के लिए नहीं कहा गया वह उसका नित्य कर्म है स्वर्गि फले दस पाधु अधिकृत से तदप नित्य न साध स्वर्गा फलम दश पुनवास आदि वो स्वर्गाधि फल हो गया दशोपन्यासि कर्म ऐसे जो स्वर्गि फल का पुनिवास आदि कर्म उसमें जो अधिकारी है वो स्वर्ग फल जनक दश पुनर्वास नित्य कर्म हो जाए इसलिए विश्व फलाया चाश्रुत वो तो फल के लिए कहा गया दशोपुनवास जो फल के लिए नहीं कहा गया उसका नित्य कर्म होगा नित्यम कर्म नियम कर्तव्य देखो, नहीं नित्य नियम कर्तव्य तो हेतु न निश्चय ही करना चाहिए नियम कभी तो क्या नहीं कभी नहीं क्या समझा कोई करता है कभी कर लेता है मन में लगा अब दो चार दिन से नहीं क्या कभी छुट्टी मिला तो उठा गई ऐसा नहीं नियत अवश्य करना है यह तो वो कर्म जाओ अदिकतर फलत <coughs> ही शब्दोपात मुक्तमें हेतु अन्वदति कर्म जाओ शब्द से जो कहा गया हेतु का ही अनुवाद करती बस अकर्ण महत्व अति के कर्म करना कर्ण अक प्रश्नपूर्वक प्रकटये कर्मुष अनुष्ठान के विषय अतिकतर है ये जो कहा गया उसका ही प्रकट स्पष्टीकरण करते प्रश्न पूर्वक ये प्रश्न है उसका उत्तर है यात्रा शरीर स्थिति तब न प्रसिद्य प्रसिद्धि न गचति शर्स्थित भी नोगी अकर्मा अक कुछ नहीं करे कि नहीं दस कर्म कर्म तो कर्मणि देहादि देहादिचे द्वारा शरीर स्थत पारयती कर्म कर्ण पर देहादेष्टाना शरीर की स्थिति होती तदभावे कर्म देहादि देहादिचे जीवन दे दुर्लभ भवे फलित अत दुष्ट कर्म अकर्म विशेष लोके अकर्म के विषय कर्म दिखा गया है कर्माकर्म कर्म कर्म चम कर्म कर, कर्माकर्मणी तयो कर्म और अकर्म दोनों का विशेष लोक में दिखा गया कर्म करने से ही देहादिशा हो गई शरीर स्वतः शरीर स्थिति होती नहीं करके कर्म शरीर नहीं रह गया जीव नहीं दुर्लभ हो जाएगा ये लोक में दिखा गया श्लोक बोलो <coughs> आगे कर्मण बद्यते जंतु विद्या च विमुच्य स्मृति माया कर्म से जंतु जीव बद्ध को प्राप्त करता।, करता है को ज्ञान से मुख्य को प्राप्त करता है द्वंदार्थम कर्म बंध अर्थ प्रयोजन यदार्था बंधम बंधार इदं। कर्म तो बंधके लिए त्रेय न कर्तव्य श्रेय तत्कर्म न कर्तव्य श्रेय जो चाहता है मुख्य कर्म नहीं करना चाहिए कर्म तो बंधके लिए आशंका अनूद शंका का अनुवाद करके दूषयती वह ठीक नहीं य मन से बंधार्थवात् तो कर्म न कर्तव्य तद से जो मानते कर्म बंधक के लिए इसे नहीं करना चाहिए वह ठीक नहीं कर्माधिकृत से तदकर्णम अयुतम ये प्रतिज्ञा थे तद असत कार तब जो कर्म में अधिकारी है और कर्म अकर्णम अनुष्ठानम यह ठीक नहीं असत का अयुत्तम ये जो कहा गया तद असत ये तो प्रतिज्ञा है जो कहते ये जो कहते हो ये ठीक नहीं असत ये जो प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा की गई सिद्धांति के द्वारा अकर्ण अयुतम कर्म में अधिकारी होकर के नहीं करना वो ठीक नहीं जो अधिकारी नहीं तो नहीं करेगा अधिकारी होकर नहीं करना वो ठीक नहीं ये जो प्रतिज्ञान की तो उसको विवरण करते प्रश्न पूरा कम प्रश्न पहले करते कथम इसका उत्तर है श्लोकन यज्ञ अर्थात कर्म अन्य लोको यधन लोकोय कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौंतेय तदर्थ कर्म कौंते मुक्त संगचर कर्मो नोको कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौंते यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र यज्ञाय इति कर्म यज्ञ शब्द का अर्थ करेगी यज्ञ वही विष्णु श्रुति को लेकर ईश्वर उसके लिए जो कर्म क्या जाता है वो गया यज्ञार्थम कर्म यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र अयम लोक कर्म बंधन जब परमात्मा के लिए कर्म है बस कर्म फल की छानी परमात्मा प्रीति के लिए कर्म क्या जाता है उससे भिन्न अन्यत्र अयम लोक कर्म बंधना कर्म बंधन में से सकर्म कर्म बंधना ये जीव मनुष्य कर्म बंधन होता है कर्म है बंधन में से लोक का बंधन कर्म होगा कहा यज्ञ अर्थात कर्म अन्यत्र परमात्मा के लिए जो कर्म किया जाता है उससे भिन्न अन्यत्र अतः अन्य कर्म में लोक बंधन को प्राप्त करेगा कर्म करने परमात्मा के समर्पण के कर्म करता है तो ज्ञान का साधन है मुक्ति का साधन होता है बंधन नहीं तदर्थम है कौनते कर्म मुक्त संग समाचर तदर्थम मंत्र परमात्मा के लिए यज्ञार्थम परमात्मा की प्रीति के लिए परमात्मा समर्पण करके मुक्त संग मुक्त संग यर्जित किसमें संग कर्म फल में कल कर्म फल में आसक्ति रहते हो करके तदर्थ हे कऊं कर्म समाचर सचर कर्म कर्मसार करो जो कर्म है भीत कर्म अवश्य करो फलैच्छा रही करके फलासिमंत्रण यज्ञ कर्म कर्वाणस बंधाभाद कर्तव्य मह फलासंधि विना फल इच्छा के बिना यज्ञार्थम कर्म फल इच्छा के बिना कर्म करेगा परमात्मा के लिए परमात्मा कृति के लिए कुर्बान से इसे करते हुए है, उसका बंधा तो बंधा नहीं होता है कर्म कर्तव्य परमात्मा के लिए कर्म करना चाहिए इत्या तर्म कौनते मुक्त संघ समाचार यज्ञाथम कर्म इतुतम यज्ञ तो एक कर्म है पूर्व पिछले कहता यज्ञ में एक कर्म ही और यज्ञार्थम कर्म कर्म के लिए दूसरा कर्म क्या है यज्ञ तो भी एक कर्म है नही कर्मार्थम एक कर्म इतना आशंका करके वह व्याख्यान करते भगवान भाषेकर यज्ञ हुए विष्णु श्रुते है यग्या यज्ञ ईश्वर यज्ञार्थम यज्ञ शब्द का ईश्वर है ये श्रुति में तिर संहिता में यज्ञ हुए विष्णु तदर्थम कर्म ईश्वर के लिए कर्म क्या है यथ क्रिया थे तथ कर्म क्रिय तिथि कर्म तद यज्ञार्थम कर्म जो ईश्वर के लिए किया जाता है फल की प्रथम तरी कर्मणा बद्धति जंतु रीति स्मृति तो कर्मणाबद्धति जंतु विद्यार्थी हो जाती ये श्रुति के इसके संख्या होने पर कहते तस्मात राशि जो यज्ञार्थ परमात्मा के लिए कर्म ही उसको छोड़ करके अन्य जो कर्म है वो कर्म बंधन देने वाला है तक तो कर्म नोक अधिकृत अधिकारी कर्मकृत जो कर्म करता है कर्म बंधन हो जाता है लोग ही लोक कर्म बंधन बहुत समाचार कर्म बंधन कर्म ही बंधन का कारण हो गया स्वयं कर्म बंधन लोगो न तो ये अज्ञान ये अज्ञात कर्म से बंधन को प्राप्त नहीं करता है परमात्मा ईश्वर अर्पण बुद्धिया कर्म करेगा उससे बंधन प्राप्त नहीं करता है उसको छोड़ करके अन्य जो कर्म फल इच्छा से करता है बंधन को प्राप्त तो करेगा फल प्राप्त तो करे ठीक है ईश्वरार्पण बुद्धिया कृत से कर्मण बंधार्थ तो फलित तो महा ईश्वर अर्पण बुद्धिया जो कुछ कर्म करना परमात्मा को अर्पण कर कुछ उसकी फल इच्छा नहीं करना इससे जो कर्म किया जाता है वो बंधार्थ नहीं होता बंधार्थ प्रभाव तो बंधार्थ तो नहीं ईशान से निष्पन्न फलित तो क्या हुआ अतः तदर्थम तदर्थम का यज्ञाथम कर्म कौनते संबोधन समाचार मुक्त संघ आसन संग। मुक्त संघ काम फल संघ वर्जित सन <coughs> कर्म के फल संघ आसती उसे रहित होकर कर्म करने के पहले फले की छा नहीं कर्म करते समय करने के पहले बाद में कभी भी फल की छा नहीं करते कर्तव्य इसी बुद्धि से कर्म करो अत तो कर्म करना अकर्म के विषय फलतः श्रेष्ठ है ईश्वरार्पण बुद्धिया केवल कर्तव्य भी विहित शास्त्र में इसलिए ईश्वर आराधन समुचित कर्म करना चाहिए कोई परमात्मा प्राप्ति का साधन हो जाता है समाचार, था था। था। समाचार था का फल संघल चित समाचार समय का आचरण निर्भरता संपादन करोलो नित्यस्य कर्मो नैमित्तिक सहितस्य अ कर्तव्य के एकपरना अवतारयति नित्य अवतारय और नैमित्तिक नैमित्तिक सहितस्य नैमित नैमित निर्मण कर्तव्य ते अच नित्य नैमित्य कर्म अवश्य करना चाहिए अधिक सेना कर्तव्य करना चाहिए उसके लिए दूसरा हेतु पर कहे आगे का श्लोक है हेतुअत जो अन्य हेतु पर कही आगे का श्लोक को अवतरण करते है ये आगे का श्लोक दूसरे हेतु पतन करता है इतना अधिक न कर्म कर्तव्य जो अधिकारी है कर्म में कर्म उसको अवश्य करना चाहिए सहय्ञ <coughs> <tries> प्रजा सृष्ट पुरवाच प्रजापति अने प्रसवी शोस्तिष्ट काम धुक प्रजापति सहयज्ञ प्रजा सृष्ट उ प्रजापति पूरा सृष्टि के पहले सहयज्ञ प्रजा सृष्ट उ प्रजा द्वितीय बहुचने सहयज्ञ सही था सहयज्ञ सह सहा के स... वो प्रसर्जन से सह को स्वादेश होता है विकल्प से स्वादेश करें तो सह यज्ञ हो जाएगा स्वादेश नहीं होगा तो सहयज्ञ यज्ञ यज्ञ के साथ प्रजाओं की सृष्टि करके प्रजापति ने प्रजाओं को प्राणियों की सृष्टि की यज्ञ के साथ कर्म जिस बनने के लिए जो कर्म भी है सृष्टि करके कहा था वाज उत्तवान अन प्रसवी से ध्वन अने कर्मण यज्ञों प्रसव करो उत्पत्ति करो फल प्राप्त करो वृद्धि को प्राप्त करो ये सब इसम इम धुख काम दुग्धितिष्ट कामं दुख इष्ट कामं दुख काम काम्य वस्तु को देने वाला है कर्म ये सव इष्ट काम दुख वस्तु इष्ट का फल देने वाले हो इसे प्रजापति ने कहा था तो इसलिए कर्म करते हैं अवश्य यज्ञ विग्रहय प्रजात्र ब्राह्मण क्षेत्रवैश कर्म के अस्त्रीय वैदिक सृष्टाघाट उत्पाद्य पूरा का तो पूर्वम सर्गा सृष्टि के आदि में पहले कहा था उचा सृष्टि के पहले ने सृष्टि करे के इस सृष्टि के आदि में कहा था उत्तर प्रजापति कहा था प्रजानाम पति प्रजापति प्रजानाम सृष्टा सृष्टि करने वाले सृष्टि करे उनको बताया <coughs> क्या कहा था अन्य प्रसवी सिद्धम प्रसवम क्रूधम प्रसवे वृद्धि अथवा उत्पत्ति तू प्राप्ति करो वृद्धि को प्राप्त करो कथमरन टीकाने अने वृद्धिस्म शख्या कर्त वृद्धि कर्सतेष वो स्त काम तो युष्माकोका अस्तु काम दुख इष्टान अभिप्रेतान कामान दुग्धे दुग्धीम दुख इष्टान का तो अभिप्रेतान कामान के काम्यंत काम फल विशेषान जो अभिप्रेत इष्ट फल को दुग्धी दोहन करने वाला प्राप्त कराने वाला दुह प्रपूरण है यज्ञ ही तुम्हारे इष्टफलों को देने वाला हो इष्ट दुख इष्ट प्राप्त करने के लिए जो चाहते है तो उसका साधन अनुसार करना पड़ता है सब श्लोक में धर्म से फल इच्छन धर्म इच्छा मानवा न पाप फलम इच्छन पापम कुर्यश धर्म का फल सब चाहते सुख संपत्ति ऐश्वर्य स्तुति आरोग्य ये सब धर्म का फल है सब चाहते धर्म से फलम्छति धर्म मानव कर्ण चाहते धर्म फल प्राप्त कैसे धर्म मानव, न पाप का फल दुख है, रोग है, निंदा है, अनश्वर्य कष्ट ये सब पाप का फल है, पाप से फल्छ पाप न पाप फल्छ पाप कुर य से रोज रोज य करके पाप ही करते फल नहीं चाहते तो पाप का कोई ते करेंगे पाप कर्म तो फल कौन को करेगा कोई पाप कर्म करेगा तो इस जन्म तो कारण में फल हो रहा है अभी पाप कर्म करेगा तो उसका फल आगे फलाभोग होगा अभी यदि कहीं कष्ट मिलता है व्यर्थ ही दूसरे को दोष देना अपने कर्म पाप कर्म का फल हो रहा है अभी रोग हुआ निंदा हुई दुख कष्ट है जितने अपने क्या हुआ कर्म फल है पाप का फल है यदि पाप का फल नहीं चाहते तो पाप नहीं करो और धर्म के फल है यदि किसको प्रसन्नता मिलती धन सम्पत्ति मिली ख्याति मिली आरोग्य मिला और पुण्य का फल है आपको जो प्राप्त होता है वो पुण्य का फल है तो आगे पुण्य कर्म करो तो आगे प्राप्त होगा धर्म से धर्म से फल इच्छा पुण्य फलमीछति पुण्य मानव न पाप फलिछति पाप करते, तो ये कर्म ही फल देने वाला है ऐसे <coughs> परमात्मा ने कहा ये सब स्तिष्ट काम दुख ये यज्ञ ही इष्ट काम को देने वाला है तीतीस टका में दो ये स्लो को पूरा हो गया स्लो को बोलो कथम पुनर्भीष्ट फल विशेष हेतु तुम यज्ञ से विज्ञाय यज्ञ अभीष्ट फल विशेष का हेतु है एक कैसे ज्ञान होता है अभिष्ट इष्ट इष्ट फल स्वर्ग पशु पुत्रादि विशेष फल का हेतु यज्ञ कथम विज्ञाते न ही देवता प्रसादादि रिते स्वर्ग आदि अभ्युदय देवता प्रसाद प्रसन्नता के बिना सर्गादि अभ्युदय प्राप्त तो नहीं होगा और मुख्य के लिए नम्यक दर्शन मंत्रण निशेषम सिद्धुम पारती <coughs> सम्य दर्शन अहम स्वीप साक्षात्कार के बिना निश्चय से मुख्य तो सिद्ध नहीं हो सकता है ऐसा शंका करता है पूर्व में कथन कैसे प्राप्त तो होगा ये सब उत्कृष्ट तो काम में धूका कैसे तो फल दे देगा यज्ञ ये प्रश्न है उसका तो तो उत्तर आगे श्लोके तब तक श्लोक न उत्तर महा कथम ये प्रश्न हो गया श्लोक के द्वारा उसका उत्तर उतर दे भावयता भावयता भावयता ते देवा देवा परस्परं परस्परं भावयताय पर भाव पर अनेन देव देवान भावयत अन यज्ञ देवान भावेत ते उनको वर्धय तो उनको बढ़ाओ कुछ करो देवा वह भावयतु और देवता लो आपके कर्म के द्वारा प्रसन्न होकर के वा युष्मान भावयतु आपको बृष्टि आदि दे करके खुशी कराए आपका पर तो करें परस्परम भाव अंत इस प्रकार आप यज्ञ आदि करके देवताओं को तृप्त तो करो देवता बृष्टि आदि देकर तुमको सुखी करेंगे ऐसे करते हुए श्रेय परम परम श्रेय अभाप्यत परम श्रेय को प्राप्त करो ऐसे नित्य कर्म करते हुए परस्पर उपकार तृप्ति करते हुए परम श्रेय कहा परम श्रेय तो मुख्य को प्राप्त करो ज्ञान प्राप्ति के द्वारा तो करूं। इसे प्राप्त करो स्वर्ग आदि प्राप्ति तो है और फल इसे करो कर्म करते रहो तो परम से मुख्य को ही प्राप्त करो इसे प्रजापति ने पहले कहा था भाष्य में देवान का थे इंद्र आदि भाव ये भाव ये का वर्ध तो तो बड़ा हो अन्य ने कहा देवान भावेता अन ते दवा भावन ते देवा भावेन्तु दवा भावंत भावंत आप्याय तृप्ति करना गो काम परस्परम भाव परस्पर से आप यज्ञादिकारी के देव तृप्त करो दिवताल को वृष्टिया तुमको कुछ करायेंगे श्रेय परम मुख्य लक्षण श्रेय परम बीच में पाठ मुख्य लक्षणम लक्षणत्मक कैसे प्राप्त करने के कर्म से ज्ञान प्राप्ति कर्म जब फल इच्छा रहते होकर के यज्ञाध करे अंत होकर ज्ञान प्राप्ति होगी ज्ञान प्राप्ति से मुख्य अवापस्य तो प्राप्त करो सर्गम परम से परम से अवक्ष को मानते कुछ लोग वो प्राप्त तो कोई परम से का मुख्य कोई स्वर्ग दोनों कैसे होगा ठीक है मैं दे दिया मुमुक्ष विभाग श्रेय से विकल्प यदि मुमुक्ष है उसके लिए परम से है मुख्य है ज्ञान प्राप्ति करने से प्राप्त करो यदि भोग की इच्छा है बुभुक्षुत्म बुभुक्ष की इच्छा है तो स्वर्ग आदि प्राप्त करेंगे तो में विकल्प हो गया अधिकारी के भेद ऐसी मुख्य की तो परमा मुख्य प्राप्त करेगा ज्ञान के द्वारा भोग की इच्छा है तो स्वर्ग भोग प्राप्त करेगा श्लोक ये कहते इसलिए नित्य कर्म अवश्य करना चाहिए नित्य और नित्य कर्म जिसके लिए जो गीत है इत अधत न कर्म कर्तव्य मित अधिकारी अवश्य कर्म करे ये कहते किंच आगे श्लोको इष्टान भोगानिव देवा भोगान वो देवा दास्यता देवा दाए योगस्तेन एव सषा भोगा दाश्य यज्ञ भाविता देवा यज्ञ न भाविता यज्ञ भाविता यज्ञ के द्वारा भाविता है तो वर्धिता तुष्ट तुषिता संतुष्ट होकर तो यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर के देवा वह का स्नान इष्टान भोगान दास्यंत इष्ट भोग देंगे सब ये देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग होता है याग देवता उद्दे के उद्देश्य करके याग करते हैं तो देवता के उद्देश्य त्याग करने से देवता ही विग्रह अभिशाम भोग ऐश्वर्य च प्रसन्नता फल रातितेत पंचकम विग्रह अधिकम ये ब्रह्म सूत्र देवताओं का विग्रह अधि है विग्रह अभिशाम अभिग्रहण करेंगे ऐश्वर्य च प्रसन्नता सामर्थ्य ऐश्वर्य एक स्थान में बहु स्थान में कर्म करेंगे बहुत स्थान में तो देवता अग्नि वरुण आदि बहुत एक तो एकत्र उपस्थित होकर के अभिग्रहण करेंगे सामर्थ्य एक, सा, एक साथ बहुत स्थान उपस्थित हो सकते प्रसन्न होते हैं से प्रसन्नता आगे फल दाते तुम ये विग्रह आदि का पांच माना गया तो यज्ञ से संतोष होने पर वो फल देंगे इष्टान भगवान दास्यंत देवा यज्ञ मागितासंतः देवता लोग आपको इष्ट भोग देंगे तेज दत्ता एक भी जो कुछ फल प्राप्त होता है कर्म का फल ही है कुछ इस जन्म के कर्म करेंगे तो आगे प्राप्त होगा पूर्व जन्म कर्म के आए तो प्राप्त होता है तो उनके द्वारा देवताओं के द्वारा प्रदत्त है फल कर्म करने से देवता संतुष्ट होकर फल देते है तेज दत्ता एक भी अप्रदाय सस्ते नहीं न उनके द्वारा दिया गया है अब उनको अर्पण नहीं करे उनको नहीं दे करके जब उन, और उनके द्वारा दिया गया वो देने से भोग करते फिर आगे भी उनको तो उनको नहीं दे करके जो भोग करता है स्वस्त है वो चोर है पर परहरण करता चोर होता है देवताओं का दिया हुआ है उनको अर्पण कुछ नहीं देकर अपने भोग करता तो चोर होगा अर्थात जो कुछ प्राप्त होता है अपने क्या हुआ पुण्यों का फल है देवताओं के द्वारा दिया गया है अब अधिकारी को जितने हो सकता है जो भी कर्म करके देवता आराधना करनी चाहिए टीका में प्रथम अस्मिर भाविता सन तो देवा भावी सन्ती असमान तथा देवान भावेतानि न ते देवा भाव तो वह के में कहा गया हम देवताओं को तृप्त करेंगे भाविता संतोषिता देवा भावी चाहिए देवता भी हमको अप्याय न करें तृप्त करें कैसे कथित अभिप्रेता भोगान ही वो यश्म्यम ठीक है यज्ञानुष्ठान पूर्वोक रीत्या स्वर्गवर्ग भावे भी कथम स्त्री पशु आदि सिद्धि इति आशंक यज्ञानुष्ठान करेंगे तो जैसे प्लोके में कहा गया कोई स्वर्ग प्राप्त करेगा कोई मुख्य प्राप्त करेगा स्वर्ग अपवर्ग और भावी भी स्वर्गस् अपवर्ग से स्वर्ग अपवर्ग तयोर सत्य भी स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा अपवर्ग मुख्य प्राप्त हो जाएगा यज्ञ अनुसार से जैसे पुरुष की में कहा गया किंतु स्त्री पुष पशु पुत्र आदि फल कैसे प्राप्त होंगे इतिहास पूर्वार्धम व्याकृति पूर्वार्ध का व्याख्यान भगवान भाष्य कार्य करतेष्टान इष्टान का तो अभिप्रता अभिप्राय का विषय इष्ट इच्छा का विषय भोगान भोग क्या है जैसे वही पशुपुत्र आदि स्त्री जो चाहता है वो यम देवादास्यंते देवता लघु देंगे विचल इष्ट क्या है स्त्री पशुपुत्र आदि जो चाहता है फल यज्ञ भाविता यज्ञेर भाविता भाविता का तो बुद्धि को प्राप्त बुद्धि क्या तो सीधा संतुष्ट हो जाएगी यज्ञ करने पर विषय ज्ञान यज्ञानुषण द्वारा भोगो पाठ निर्वर्तन भोग यज्ञानुष्ठान द्वारा भोग संपादन करना प्राप्त करना चाहिए अन्य साफ प्रत्यय प्रसंगा यज्ञ यदि नहीं करे केवल भोग करेंगे तो पाप होगा इस उत्तरार्थम बैच देवे ही प्रत्यान भोगान देवताओं के लिए द्वारा दिया गया जो कुछ प्राप्त होता है देव उनके संतोष प्राप्त होगा भगवान अप्रदाय अप्रदाय अगत्व <coughs> किससे ऋण लिया उसको वापस नहीं किया तो अन्य नहीं होगा देवताओं से प्राप्त है उनको नहीं देकर अनियम अकृत निर्णय अकृत अनिर्णयम और विद्यमान ऋण है जैसे अन्य स्वभाव अन निर्णय ऐसा नहीं करके ऋण स्वयं बने उनके द्वारा ग्रहण प्राप्त हुआ और स्वयं होकर उनको नहीं दे करके ऐसा जो करता है के नहीं कर ये घूमते भो है स्व देहेन्द्रिया तर्पयी थी घो करता में देखे के देहेन्द्रिय करता है बताता है ये करता, तो करता है तेन वह स्तन चोरे तस्कर अपहारी देवादि स्वापहारी देवादि का जो स्व देवादिना स्व देवादि स्व तो से अपहरण करने वाले देव ऋषि आदि के धन को अपहरण करने वाले इसको चोर कहा गया अर्थात जो कुछ प्राप्त होता है उनके प्रसन्नता से प्राप्त और अधिकारी को कर्म करना चाहिए टीका मीडिया अकृत इत अयम अर्थ इसे पाठ आन्वयन अकृत इतना अयम अर्थ अन्य इत्यर्थ आगे अयम अर्थ ऐसा नहीं करके अन्न अकृत इत्यय अर्थ इसका अर्थ कहते देवानाम ऋषिनाम पितृणाम च यज्ञ देवताओं के लिए ऋषियों के लिए पितृ के लिए देवताओं के लिए यज्ञ करना ऋषि ऋण के लिए ब्रह्मचर्य गुरुकुल भास्कर ब्रह्मचर्य वेदाध्ययन करना और पितृण के लिए प्रजा गृहस्थ में प्रजा पुत्र उत्पत्ति ये संतोषम अनापाद्य संतोषण नहीं करके तीन ऋण जाय मानवीय ब्राह्मण त्रिधि ऋण युक्त होता है तीन ऋण ये ऋण अपकर्म करना पड़ता है देवादि के लिए यज्ञ करना पड़ता है तो देव ऋषियों के लिए गुरुकुल वासुभेद अध्ययन करना और ऋण के लिए गृह शासन में प्रजा पुत्र उत्पति ऐसे नहीं करके स्वच्छ कार्यकर्ण संघात में उपस्टुम गुंजाना तस्कर अपने कार्य इंद्रिय सरकारी संघात को पोषण करता है भोकरता है उसको चोर का भगवती थी पूरा हो गया देव साहब बोलो सो दो दो जो जो वसा। इसलिए पांच प्रकार यज्ञ करने के लिए कहा जाए कहते ब्रह्म यज्ञ देव यज्ञ पितृ यज्ञ सती बचा भूत यज्ञ निर्यज्ञ पंचो यज्ञ प्रकृति है एक ब्रह्मयज्ञ है वेद के अध्यापन अध्ययन ब्रह्मयज्ञ जो अधिकारी है अध्यापन करे अध्यापन करे अध्ययन करे वेदाध्ययन त्रैविकों को गुरुक्रवास गुरु को करना चाहिए ये ब्रह्मयज्ञ है दूसरा है देव यज्ञ यज्ञ होम आदि करना देवयज्ञ देवताओं को यज्ञ होमान करके तीर्थ करना तृतीय पितृयज्ञ पृथ्वीज्ञ में साधो तर्पण करना और यज्ञ भूतों को बलि प्रदान करना का आदि को पक्षी को भी कुछ खाद्य देना ये गृहस्थ का करना है इससे पाप की निवृत्ति होती है और निर्यज्ञ मनुष्यज्ञ अतिथि पूजाना कोई अतिथि आने पर सत्कार उनको पूजाना भोजन वास देना ये भी गृहस्थ का कर्म है ये करना पड़ता है ये करने पर विभिन्न पाप से मुक्त होता है गृहस्थ इसलिए उसके लिए ये भी करना पड़ता है देवादिभ्य संविभागम अकृत्वा देवादी विभाग उनको नहीं दे करके गुंजाना ना करने भो करने वाले भो करने वाले का प्रत्यवायित्व तो उगता प्रत्यवायत्ता उनको चोर कहा गया तब जो देवताओं को दे करके भो करते हैं सर्वदोष राहित्य दस सर्व दोष राहित सब दोष के अभाव दो तो हो जाते नित्य नमित्य कर्म करते, दे करके देवादि को देकर के भू करते वो सर्वोद्व सहित शुद्ध होते हैं। ये पुनर्